मंत्र बोलिए हो योग दर्शन में 28वां सूत्र चल रहा था यही था ना न तप भावना अर्थात उस प्रणव का ओंकार का जप और उसके अर्थ की भावना उसके अर्थ को अपने स्मरण में लाना तजपस दर्थ सदर्थ भावनम अभ्यासी का भाष्य देखिए इस पर के प्रणव से ओमकार का प्रणव का जप और प्रणवाभिधेय से च ईश्वरस्य से भावनम प्रणव का जो अभिधेय है अभिधेय किसे कहते हैं जो कहा जाए जिसको किसी शब्द के द्वारा कहा जाता है अर्थात वाच्य जो अर्थ वाच्य शब्द का है वही अभिधेय शब्द का भी है उद्देश्य विधेय सुने आपने उद्देश्य और विधेय जिससे कहते हैं वो उद्देश्य और जो कहा जाता है वो विधेय तो प्रणवा विधेय से ईश्वर से भावना जो प्रणव का विधेय है अर्थात ईश्वर उसकी भावना करनी है तो उसकी भावना का तात्पर्य ईश्वर शब्द की भावना नहीं करनी ओम शब्द की भावना नहीं करनी अपितु तो इनका जो अर्थ है जो सर्वव्यापक सत्ता है जो विभिन्न गुणों से युक्त है अलग अलग उसके बहुत सारे गुण हैं, कर्म हैं, स्वभाव हैं, उसके स्वरूप को उभारना उसके स्वरूप को अपने चित्त में लाना ये उसकी भावना है तद अश्य योगिना प्रणवम जपत प्रणवाथम चावयता तो ऐसा जो योगी जो प्रणव अर्थात ओंकार का जब भी करता है उसका उच्चारण भी कर रहा है मन ही मन में और प्रणवार भावयतः प्रणव के अर्थ को भावना के रूप में ला रहा है तो क्या होगा उसका कि चित्तम एकाग्रम संपदते अब उसका चित्त एकाग्र भूमि को प्राप्त होने लगेगा क्योंकि उसने अपने चिंतन का एक विषय बना लिया अब उसी विषय में उसका चित्त लगेगा और जब किसी एक विषय में चित्त लगता है तो कौन सी वृत्ति कहेंगे उसको बस वही एक आग्रह एक ही है अग्र में जिसके अर्थात एक ही विषय चित्त में लगातार चल रहा है और इसको ध्यान भी कहते हैं जहां हम स्मृति वृत्ति का प्रयोग करते हुए और किसी विषय का चिंतन कर रहे हैं तो इसी का नाम ध्यान रहता है लेकिन ध्यान में बस यही ध्यान रखना होता है कि वहां पर लगातार एक ही विषय बना रहे जो ध्यान की परिभाषा आएगी आगे तो कौन सा सूत्र आएगा ध्यान का कौन सा सूत्र है तत्र प्रत्ययिकानता ध्यानम प्रत्यय की एकता प्रत्यय क्या है चित्त की वृत्ति और उसकी एक तानता एक ही प्रवाह बना रहना बीच में विषय बदले नहीं वही ध्यान बन जाता है लेकिन वहां स्मृति वृत्ति का प्रयोग चलता है और इन्हीं अर्थों को कहने के लिए एक प्रमाण भी दे रहे हैं व्यास जी के तथाच च कहा भी है कि स्वाध्यायाद योग योगाद स्वाध्याय आसते कहीं कहीं आमनेत पाठ भी मिलता है इसका आमनेत और आसते अर्थ में अंतर है थोड़ा सा अगर हम आसते बोलेंगे तो उसका अर्थ होगा कि योग से स्वाध्याय कर रहा है योग से स्वाध्याय पर आ गए आप स्वाध्याय करने के लिए बैठ रहा है और आमनेत जब बोलते हैं तो आमनेत का अर्थ होता है बार बार करना मना अभ्यासे धातु है ये तो मना अभ्यासे से बनेगा आमनेत, अर्थात बार बार बार बार उसी विषय को लाना और यहां है आसत्य आपके में क्या पाठ दिया हुआ है अन्य पुस्तकों में जिनके पास दूसरी पुस्तकें हैं हैं? आसत्य दिया हुआ है हा तो आमनेत भी मिलता है पाठ इसका बहुत और दूसरी पंक्ति है स्वाध्याय संपत्तिया परमात्मा प्रकाशित अब इसमें दो शब्द आ रहे हैं एक योग और एक स्वाध्याय और स्वाध्याय यम नियम आसन इत्यादि जो आठ अंग हैं उनमें से किसके अंतर्गत आता है हुँ? नियम के अंतर्गत तो स्वाध्याय अलग है और योग अलग है क्या क्योंकि इसमें पंक्ति में क्या लिखा हुआ है स्वाध्यायाद योगित पहले स्वाध्याय करे स्वाध्याय से चित्त हट जाए तो योग में लग जाए तो योग में स्वाध्याय आ तो गया हैं? योग में आ गया ना स्वाध्याय तो यहां योग शब्द से योग के आठ अंगों को नहीं लेना है क्योंकि यहां स्वाध्याय को बाहर निकाल दिया गया है उसे अब यहां योग का अर्थ होगा क्योंकि यह प्रकरण चल रहा है ईश्वर प्रणधान का और वहां चित्त को एकाग्र करना है तो एकाग्र अवस्था वाला जो योग है एकाग्र भूमि वाला जो योग है योग दो भूमियों में है ना एकाग्र और निरद भूमि तो एकाग्र भूमि का जो योग है वो यहां लिया जाएगा तो स्वाध्यायाद, योग, स्वाध्याय करे पहले और स्वाध्याय में हम क्या करते हैं स्वाध्याय में क्या करते हैं है? नहीं स्वाध्याय का अर्थ आगे आएगा जहां योगांगों का वर्णन आएगा नियमों का आएगा और क्रिया योग में भी दूसरे पाद का प्रथम सूत्र आएगा तो वहां स्वाध्याय का अर्थ है कि प्रणव आदि मंत्रों का जप करना और दूसरा मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन प्रणवादि पवित्राणाम जप है मोक्ष शास्त्राणाम च तो प्रणवादि पवित्र का जप तो यह बात सूत्र में आ ही गई है कही रहे हैं ये हम उस अर्थ को भी ले सकते हैं और मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन इस अर्थ में ज्यादा चलता है ये शब्द स्वाध्याय लोक में इसी अर्थ में अधिक आता है ये अध्ययन में लेकिन अध्ययन किन ग्रंथों का करना है तो स्वयं इन्होंने व्यास जी ने कह दिया है कि मोक्ष शास्त्र नाम अध्ययन जो दुख की निवृत्ति कराने वाले साधन बताने वाले शास्त्र हैं ऐसे मोक्ष शास्त्र कहे जाते हैं उनका अध्ययन स्वाध्याय कहा जाएगा अब उनके अध्ययन से हम क्या करते हैं ऋषि जो वहां लिख रहे हैं अपने अनुभव बता रहे हैं उन भावों को जान जान करके जान जान करके हम उनसे अपने संस्कार बनाते हैं उनको स्मृति में लाते हैं और जब उससे हमारा मन हट गया है लगा है कि हाँ पर्याप्त हमारा स्वाध्याय हो चुका अब योग में आ जाए अर्थात योग स्वाध्याय योग स्वाध्याय ये क्रम लगातार तो स्वाध्याय योग स्वाध्यासित बिना स्वाध्याय किए हमने कोई शास्त्र पढ़े नहीं किसी और से भी कुछ सुना नहीं तो क्या हम अंदर अपने विषय को भरेंगे ईश्वर के विषय में हमारी जानकारी है नहीं कुछ भी कि ईश्वर क्या क्या करता है कैसा है कहां कहाँ रहता है कुछ भी नहीं सुना और हम ओम शब्द बोलकर के उसके जो वाच्य ईश्वर है उसकी भावना करना चाहे कर पाएंगे नहीं। क्यों नहीं कर पाएंगे क्योंकि उससे संबद्ध संस्कार अभी हमने बनाई नहीं उसके विषय में कोई जानकारी हमारी है ही नहीं संस्कारों में हम स्मृति में वही बात तो उठा पाते हैं जिसके विषय में हमने पहले जाना है सुना है देखा है नहीं? जो भी अनुभव किया है वही विषय स्मृति में आएगा और स्मृति में ऐसा हमने ईश्वर के विषय में कुछ सुनाई नहीं कभी कभी चर्चा ही नहीं की किसी से शास्त्रों को पढ़ा नहीं तो फिर योग में हम उस विषय को नहीं उभार पाएंगे इसलिए पहले स्वाध्याय शब्द को लिया है कि स्वाध्यायात योगी अब योग करने बैठे ठीक है जहां तक भी संभव हुआ हमने चित्त को एकाग्र किया उस विषय पर चिंतन किया ईश्वर की भावना को लाए अब लगा कि पर्याप्त तो हो गया है क्योंकि एक अवस्था ऐसी आती है कि तृप्ति का अनुभव होता है जैसे हम भोजन करने बैठते हैं तो लगातार भोजन नहीं करते कुछ देर भोजन किया और फिर भूख शांत तो होने लगती है और निवृत्ति कर लेते हैं छोड़ देते हैं भोजन फिर बंद कर देते हैं ऐसे यहां पर एकाग्र होने के लिए प्रयास किया एकाग्रता की चिंतन किया ईश्वर की भावना की और उसके बाद लगा कि हाँ पर्याप्त तो हो चुका है तो फिर स्वाध्याय में लग गए ये दोनों बातें क्यों बताई जा रही हैं लगातार है? ये क्रम क्यों बताया जा रहा है इसलिए कि अगर इसी क्रम में हम रहेंगे तब तो बहुत शीघ्रता से कार्य होने वाला है क्योंकि यहां जो पीछे सूत्र आया था कि तीव्र संवेगा नाम आसन्ना यूसी के बाद के प्रकरण चल रहे हैं ये कि तीव्र संवेग जहां कहा था तो वहां तीव्र संवेग से भी अधिक और अधिक शीघ्रता से इन उपायों से भी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं तो उसी के उपलक्ष्य में है ये कि स्वाध्याय और योग इन दो विधियों को अपनाते हुए तो स्वाध्याय योगमासित योगात योगात्म आसते तो स्वाध्याय योग संपत्तिया इन दोनों की संपत्ति से स्वाध्याय और योग की संपत्ति संपत्ति माने अच्छी प्रकार से प्राप्ति संपत्ति का अर्थ होता है ठीक प्रकार से प्राप्ति संपत्ति पत्ती कहते हैं प्राप्त होना और सम अच्छी प्रकार से स्वाध्याय और योग को हमने सफल किया स्वाध्याय के द्वारा हमने जो मुख्य विषय है ईश्वर का जो स्वरूप उसको समझा और योग में अर्थात चित्त को एकाग्र करके हम उसकी भावना करने में भी सफल हुए तो इन दोनों से क्या होगा इन दोनों से उत्तर दिया आगे परमात्मा प्रकाशित परमात्मा प्रकाशित हो जाता है तो परमात्मा प्रकाशित हो जाता है अर्थ क्या है प्रकाश क्योंकि ऐसा कोई भौतिक तत्व है नहीं वो कि परमात्मा पर कोई सूर्य का प्रकाश पड़ने लगा या अन्य किसी वस्तु का तो यहाँ प्रकाश का अर्थ है उसका ज्ञान उसका साक्षात्कार क्योंकि दो भूमि आएंगी एकाग्र और निर्द्व भूमि तो एकाग्र भूमि में तो हम उसकी भावना करते हैं अर्थात वहां पर हम एकाग्र भूमि का प्रयोग करते हुए जो भी हमने स्वाध्याय में पढ़ा है उस विषय को वहां प्रत्यक्ष देखेंगे लेकिन प्रत्यक्ष देखने से पहले चिंतन होता है तो चिंतन तक जब तक हमारा स्तर चलेगा तब तक ये योग भूमि वैसी नहीं है अभी ये योग से पीछे हम ध्यान अवस्था में हैं, ध्यान समाधि से पहले आता है तो ध्यान में चलता है चिंतन और ध्यान के आगे जो भूमि आती है चित्त की एकाग्र भूमि वहां होता है साक्षात्कार उसे कहते हैं संप्रज्ञा समाधि अब सम्प्रज्ञात समाधि में जो साक्षात्कार ouais करते हैं वहां अन्य तत्वों का भी होता है और अन्य तत्वों तो को करते करते करते जीवात्मा अपना भी साक्षात्कार करता है और उसके पश्चात जो अवस्था आती है वो फिर असंप्रज्ञात अवस्था आएगी लेकिन यहां जो परमात्मा प्रकाशते में है यहां ये अर्थ नहीं ले लेना है एक साथ ही कि पूर्ण परमात्मा का साक्षात्कार जो कि असंप्रज्ञात समाधि में होता है क्योंकि ये व्याख्या असंप्रज्ञात समाधि की नहीं हो रही अभी संप्रज्ञा समाधि में ईश्वर के अर्थ की भावना नहीं की जाती जिस सूत्र का हम अर्थ कर रहे हैं तजपस तदर्थ भावना ये ईश्वर के जो स्वरूप है उसका उसकी भावना करना और भावना होती है स्मरण से जो स्मरण में विषय आ रहा है हमारे और स्मरण में स्मरण स्मृति वृत्ति का प्रयोग होता है और स्मृति वृत्ति का प्रयोग करते समय हम एकाग्र भूमि अर्थात जो संप्रज्ञा समाधि है उसमें भी नहीं है अभी उससे भी पीछे हैं क्योंकि एकाग्र भूमि में आएंगे वहां पर स्मृति वृत्ति का प्रयोग बंद हो जाएगा ना उस काल में उसमें स्मृति वृत्ति का प्रयोग वैसे नहीं होगा वहां साक्षात्कार होता है एकाग्र भूमि में साक्षात्कार और स्मृति वृत्ति का प्रयोग करते समय साक्षात्कार कभी नहीं हो सकता क्योंकि स्मृति साक्षात्कार का विषय ही नहीं है स्मृति वो होती है जो पीछे हमने साक्षात किया है पीछे हमने अनुभव किया है उन विषयों को उभारना तो इस तरह से यहां परमात्मा प्रकाशित जो वाक्य आ रहा है यहां परमात्मा का ज्ञान होने लगता है उसके विषय में हमारी जानकारी बढ़ने लगती है वो बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंचेगी वो तो आगे की बात है फिर निरुद्ध भूमि में पहुंचेगा जीवात्मा वहां उसका फिर साक्षात्कार करता है तो स्वाध्याय योगित योगाद स्वाध्याय स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाश इसमें कोई शंका किसी को जो नहीं समझ में आई है बात अब आगे अगले सूत्र की भूमिका बनाते हैं व्यास जी के किम चवती चा किम चास्य चास्वती क्या अर्थ हुआ इसका अस्य चवती अस्य कस्य योगी न जो योगी ये कार्य कर रहा है प्रणव का जप ओमकार का जप और अर्थ की भावना ऐसे योगी का क्या होता है फिर उसे क्या मिलता है क्या परिणाम प्राप्त होता है किमच अस्य भवती तो आगे सूत्र में उत्तर आ रहा है सूत्र बोलिए तत प्रत्यक्ष प्रत्यक प्रत्यक चेतनाधिगमः चेतना अपि अंतराया भावश्य अब यहां दो लाभ बताए जा रहे हैं ततः का अर्थ उससे किससे से तपस तदर्थ ओम का जप और ओम के अर्थ की भावना इससे तत तो उससे क्या होगा कि प्रत्येक चेतनाधिगम प्रत्येक चेतन का अधिगम यहां चेतन या चेतना दोनों शब्द लग जाएंगे सूत्र में चेतन बोलेंगे तब भी चेतनाधिगम बनेगा चेतना कहेंगे तब भी चेतनाधिगम बनेगा ये अंतर आएगा संधि होकर के एक सही बनना है चेतन अधिगम चेतनाधिगम और चेतना प्लस अधिगम तब भी चेतनाधिगम और चेतन चेतना दोनों में कुछ भी कह सकते हैं तो चेतन का अधिगम अधिगम का अर्थ प्राप्ति अधिगम शब्द गम धातु प्राप्ति अर्थ में आती है ज्ञान गमन प्राप्ति गति के तीन अर्थ होते हैं तो चेतनाधिगम चेतन से अधिगम चेतनाधिगम चेतन की प्राप्ति कौन सा चेतन तो उसमें दिया है प्रत्यक प्रत्यक का अर्थ क्या होता है ये प्रत्यय मूल शब्द है प्रत्यक्ष उसी को चाह को क्या हो गया है प्रत्यक तो है प्रत्यक का अर्थ करते हैं प्रत्येकम अंशति इति जो प्रत्येक शरीर में गया हुआ है अब यहां दोनों अर्थ निकल आएंगे प्रत्येक शरीर में पहुंचा हुआ है तो एक तो प्रत्येक शरीर में पहुंचा हुआ है एक पृथक पृथक भी जीवात्मा है चेतन सत्ता है और दूसरी परमात्मा वो प्रत्येक वस्तु तक में पहुंचा हुआ है शरीर के अतिरिक्त भी पहुंचा हुआ है सर्वत्र लेकिन यहां जो व्यास जी ने भाष्य किया है आगे वहां जीवात्मा अर्थ ही लिया जाएगा तो यहां तात्पर्य प्रत्येक चेतनाधिगम अर्थात प्रत्येक शरीर के अंदर विद्यमान जो चेतन सत्ता है उसकी प्राप्ति उसका साक्षात्कार हो जाता है ने? अब यहां एक प्रश्न ये उठेगा कि पीछे कहा था ओम का जप और ओम के अर्थ की भावना यह आप लोग शंकाएं नहीं उठाते यह थोड़ा आश्चर्य लगता है कि क्या बात चल रही है पीछे क्या उत्तर दे रहे हैं संगति कैसे बनेगी थोड़ा मन को तेज चलाया करो कि हम प्रकरण से कहीं वरुद्व तो नहीं जा रहे अभी पीछे क्या कहा था कि ओम का जप और ओम के अर्थ की भावना और फल क्या बता रहे हैं जीवात्मा का साक्षात्कार क्या हुआ साक्षात्कार उसी का तो होगा जिसके अर्थ की भावना करेंगे यहां तो कह रहे हैं जीवात्मा का साक्षात्कार है प्रत्यक चेतनाधिगम ततः प्रत्यक्ष चेतनाधिगम इन उसके बाद जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान जीवात्मा है सबको अपना अपना साक्षात्कार तो साधन कुछ और और फल कुछ और भिन्नता आ रही है नहीं तो फिर हमने उठाया ना शंका आपने उठाई <laughs> गहराई से सुनना चाहिए और फिर चिंतन भी करना चाहिए लगातार मन बहुत तेज चलना चाहिए एकाग्रता ऐसी कहते हैं एकाग्रता ही पाठ चल रहा है ये ये पाठ एकाग्रता का ही चल रहा है और एकाग्रता ना हो तो पाठ का महत्व तो क्या रहा फिर उसकी प्राप्ति यही करो एकाग्रता की तो यहां कहने का तात्पर्य है आगे भी ये विषय बहुत से आएंगे इस प्रकार के कि पीछे मैंने बताया था कि जब वहां पर जीवात्मा ओम के अर्थ की भावना करता है तो भावना में कौन सी वृत्ति का प्रयोग करते हैं स्मृति वृत्ति का स्मृति वृत्ति में साक्षात होता है क्या नहीं, नहीं होता ना और स्मृति वृत्ति के बाद साक्षात करने की जो पहली भूमि आती है योग में वो कौन सी है एकाग्र भूमि तो एकाग्र भूमि में किस किस का साक्षात्कार होता है अन्य तत्वों का भी पंचभूतों से लेकर के प्रकृति पर्यंत और उसके पश्चात फिर अस्मितानुगत समाधि में आत्मा का भी साक्षात्कार होता है तो क्रम तो वही आ रहा है ना अब यहां यह कोई कह सकता है कि जब ओम की भावना कर रहे हैं ओम के अर्थ की भावना ओम का जब कर रहे हैं तो उस अवस्था में हम अभी एकाग्र भूमि से पीछे हैं अर्थात जो संप्रज्ञा समाधि की अवस्था है उससे अभी पीछे हैं, लेकिन उसको करते करते भी एक तो पहला कार्य होगा हमारी एकाग्रता करने का अभ्यास बढ़ेगा एकाग्रता का अभ्यास होता है ध्यान में ध्यान में जब प्रत्येक ही एकता चलती है और उसमें हम लंबे काल तक जब स्थित हो जाते हैं तो यह हुआ एकाग्रता का अभ्यास तो बार बार बार बार हम जब परमात्मा के गुणों को भारेंगे उसकी भावना लाएंगे तो एकाग्रता का ध्यान का अभ्यास बढ़ेगा और ध्यान का अभ्यास बढ़ेगा तभी तो आगे चल करके एकाग्र भूमि में जाकर के संप्रज्ञा समाधि लगेगी और संप्रज्ञा समाधि लगेगी तो संप्रज्ञात की अंतिम अवस्था कौन सी है जीवात्मा का साक्षात्कार तो क्रम तो सही चल रहा है ना यहां परमात्मा के साक्षात्कार का विरोध नहीं हो रहा है लेकिन यहां ईश्वर की भावना करना ये हमारी एकाग्र भूमि को लाने में अब सहायक बनेगा जब सहायक बनेगा तो पहले जीवात्मा अपना ही करेगा साक्षात्कार और जीवात्मा का साक्षात्कार करने में परमात्मा के अर्थ की भावना एक साधन के रूप में अब कार्य कर रही है उसके स्वरूप को लाना परमात्मा के गुणों का चिंतन करना और ऐसा अनुभव करना कि वह सर्वत्र व्यापक है सर्व रक्षक है न्यायकारी है जितने भी हम गुण उसके ला सकते हैं अपने ध्यान में जो जो हमने स्वाध्याय में पढ़े सुने उन सब गुणों को उसको उभारना केवल शब्द पर ही ध्यान केंद्रित न रह जाना कि ओम ऐसे लिखते हैं कि ओ की मात्रा लगाते हैं कि तीन का अंक लिखते हैं मकान लिखते हैं ये मात्र नहीं ये तो बहुत पीछे की बात हो गई क्योंकि यहां अगर इतना ही कहना होता तो सीधे कहते कि प्रणव यहां पर जो सूत्र बनाते कि तप है उस प्रणव का जप करना है बस अर्थ भावना शब्द क्यों लिखा वहां वो इसीलिए लिखा है क्योंकि केवल शब्द के जप मात्र से कल्याण नहीं होने वाला ये ठीक है कुछ काल तक हम अन्य किसी विषय को नहीं उभार रहे लेकिन शब्द मात्र पर केंद्रित रहने से वो अर्थ वो भाव नहीं आ पाएगा इसलिए अर्थ भावना आवश्यक होता है क्योंकि शब्द से हमें प्रीति नहीं करनी है हमें प्रीति करनी है परमात्मा से ईश्वर से प्रीति करनी है और जिससे प्रीति करना चाह रहे हैं हम उसकी विशेषताओं को तो समझें ना प्रीति कैसे बढ़ेगी हमारी जब तक तो उसके महत्व को नहीं जानेंगे प्रेम होगा ही नहीं उससे और प्रेम नहीं होगा तो उसकी प्राप्ति में हम क्यों तड़पेंगे फिर हमें क्यों व्याकुलता होगी इसलिए अर्थ की भावना आवश्यक है और अर्थ की भावना से चित्त की एकाग्रता का हमारा अभ्यास बढ़ने लगा और बढ़ने लगा तो समाधि में पहुंचेंगे और वहां जाकर के प्रत्यक्ष चेतनाधिगम ये होना नहीं है क्रम वही है तो तथा प्रत्यक चेतनाधिगम अपि अपि अर्थ यहां पर और अर्थ में हम्म और दूसरा लाभ एक लाभ तो बता दिया और दूसरा लाभ क्या है अंतराया भावश्य अंतराय का अभाव अंतराय किसे कहते हैं दूरी। हा अंतर आय जब मैं शब्द का अर्थ पूछता हूं तो आपको वो शैली नहीं आ पा रही अभी तक कि एकदम शब्द के टुकड़े करना प्रारंभ कर दें और वहां से अर्थ निकाला करें आपने अंतराय का अर्थ बाधा कर दिया लेकिन प्रश्न करें हम ये अर्थ कैसे निकला इससे फिर क्या करेंगे फिर समस्या आएगी ना कोई प्रश्न कर बैठे कि अंतर आए और बाधाए इनमें क्या मेल है आपस में तो अंतर कहते हैं बीच के लिए और आय माने आने वाला जो बीच में आ जाए जब बीच में टपक पड़े <laughs> तो बाधा है ना उससे फिर तो बीच में घुसने वाला उसे कहते हैं अंतर आए अब यहां साधक और योग की प्रक्रिया इसके बीच में कोई घुस गया तो योग संपन्न हो जाएगा उसका तो ये बीच में घुस पड़ते हैं इसलिए कहते हैं इनको बाधा रुकावट तो अंतराय का अभाव भी होने लगता है योग और साधक योग की प्रक्रिया और साधक जैसे एकाग्र भूमि हो गया योग और एक साधक साधना कर रहा है योगी साधना कर रहा है और एकाग्र भूमि को लाना चाह रहा है लेकिन बीच में कोई टपक पड़ा है वो।, है? दो थी वा थी वा है। वो आगे आएंगे अभी पहले अंतराय का और समझ लो केवल वो आगे स्वयं गिनाएंगे पतंजलि जी है? अगला सूत्र अंतराय का ही आएगा तो अंतराय भावश्य यहाँ ये पहले ही बता रहे हैं कि जो अंतराय योग में संभावित हैं जो आ सकते हैं जो आते हैं क्योंकि ऋषियों के अनुभव है उन्होंने हर बात को जो है प्रत्यक्ष कर करके लिखा है अनुभव करके लिखा है तो इन अंतरायों का इस प्रक्रिया से तपस्त तदर्थ भावनम इस प्रक्रिया से सी का फल है ये इस प्रक्रिया से उन अंतरायों का अभाव भी होने लगता है और चेतना का अधिगम आत्म साक्षात्कार और अंतरायों का अभाव ये दो लाभ अभ्यास जी का भाष्य देखिए ये तावत अंतराया जो अंतराय है और उनको बता भी दिया कि व्याधि प्रभृत व्याधि प्रभृति प्रभृति किसे कहते हैं आदि व्याधि आदि आदि बोलते हैं ना एक शब्द बोल दिया और कुछ और बातें उससे संबद्ध शेष हैं उनको भी ले लेना जैसे हम बोल देते हैं इत्यादि इति से कुछ पहले बोल दिया कि भाई भूख लग रही है रोटी इत्यादि ले आओ तो रोटी एक बोल दिया अब आदि से जो और संबद्ध है दाल है सब्जी है चावल है वो सारी चीजें आ गई तो आदि शब्द के ही अर्थ में आ रहा है प्रभृति तो व्याधि प्रभृति अब प्रभृति क्यों कहा इन्होंने क्योंकि आगे सूत्र आ रहा है और उसका पहला शब्द क्या है पहला व्याधि है ना तो पहले वाले को बोल दिया और आगे प्रभृति लगा दिया तो नौ अंतराय उसमें गिनाए गए हैं तो ये तावत अंतराय व्याधि प्रभृत जो अंतराय आगे बताएंगे अगले सूत्र में व्याधि आदि उन अंतरायों का हम्म दावद ईश्वर प्रणधान न भवंती वे ईश्वर प्रणधान से नहीं होते अर्थात समाप्त हो जाते हैं अब सूत्र में जो दो लाभ बताए थे पतंजलि ने उन्होंने पहले कौन सा लाभ बताया था हम्म, चेतन का अधिगम और दूसरा बताया था अंतरायों का अभाव और व्या व्यासी पहले किसको ले रहे हैं इन्होंने अंतराय को पहले लिया हैं तो क्रम भंग हो रहा है ना व्याख्या में तो ठीक है उन्होंने पतंजलि का मुख्य विषय चल रहा है यहां ईश्वर प्रणिधान तो ईश्वर प्रिधान से जो मुख्य लाभ है वो उन्होंने पहले बता दिया और ये जो दूसरा लाभ है ये है प्रासंगिक हुँ? इसको क्या कहते हैं वो जैसे हम औषधि लेते हैं ना कोई एलोपैथी वगैरह की तो क्या कहते हैं इसे साइड इफेक्ट होता है तो साइड इफेक्ट हो जाता है ना तो ये साइड इफेक्ट है ये अंतराय का अभाव मुख्य लाभ कौन सा है व्याधि ये, ये चेतन का अधिगम आत्मसाक्षात्कार और ये अंतराय का भाव क्या है बाई प्रोडक्ट ये अलग से हो ही जानना है हालांकि साइड इफेक्ट को हम गृद अर्थ में लेते हैं लोग में क्योंकि वहां तात्पर्य होता है कि हानियां कि इस औषधि के लेने से ये हानियां भी होती हैं लाभ तो बीमारी में होगा लेकिन अन्य ये हानियां और पैदा हो जाएंगी तो वहां नेगेटिव अर्थ में ही है वो लेकिन यहां नेगेटिव अर्थ में नहीं है यहां हम अगर बोले तो लोकोक्ति कौन सी लगेगी आम के आम गुठलियों के, के दाम अब किसान ने आम के पेड़ लगाए थे आम फसल करने के लिए अब कोई आया कि भाई तुम्हारी गुठली भी हम ले लें खरीद लेंगे या जब आम बेचता है वो तो तो तोलता है तो कैसे तोलता है गुठली सही तोलते हैं ना उसके भी दाम आ रहे हैं तो ये भी अंतराय ये भी लाभ है लेकिन मुख्य जो लाभ है वो चेतन का अधिगम है आग क्योंकि आगे प्रकरण अंतराय का आने वाला है तो इस दृष्टि से व्यास जी ने उसको पहले ले लिया है क्योंकि हम जब कोई कार्य करते हैं किसी कार्य की योजना बनाते हैं तो उस योजना में उस कार्य में आने वाली रुकावटों का ध्यान पहले ही कर लेते हैं कहीं यात्रा करनी होती है तो क्या क्या वस्तु की आवश्यकता पड़ सकती है, है कौन कौन सी चीजें चाहिए हमें उन सब का ध्यान करते हुए क्या क्या रुकावटें आ सकती हैं उनकी दूरी करने के साधन सब पहले ही उपस्थित कर लेते हैं तो इसलिए इन्होंने रुकावटों को पहले लिया है कि ये तावत अंतराय व्याधि ते तावत ईश्वर प्रणधान न भवंती वो ईश्वर प्रणिधान से नहीं होते अर्थात तद तदर्थ भावन के द्वारा जो ईश्वर के अर्थ की भावना की जा रही है ईश्वर का प्रणिधान किया जा रहा है उससे ये अंतराय समाप्त होने लगते हैं और स्वरूप दर्शनम अपि अस्य भवती ये किसका अर्थ हुआ चेतनाधिगम का, का सूत्र में जो शब्द आ रहा है चेतनाधिगम चेतन की प्राप्ति चेतन का साक्षात्कार तो उसी कि अश्या अश्या का अर्थ किया दर्शनम अपि अस्य भवती अस्य कश्य योगिना आप बोलते तो हो लेकिन उत्तर आप गलत बहुत जाते हैं सारे सोच के बोला करो है ना स्वरूप दर्शन अपनी अस्वती अस् अभी तो बोला मैंने योगी, योगी न हा योगी के लिए अर्थात योगी को अपने स्वरूप का दर्शन भी हो जाता है तो क्या हुआ ये आत्म साक्षात्कार चेतन का अधिगम अब उसमें दृष्टांत देकर के भी समझाते हैं कि यथा एव ईश्वरः पुरुषः शुद्धः प्रसन्न केवल अनुपसर्ग कितने लगा दिए विशेषण कि जैसे ईश्वर कैसा है ईश्वर वो समझा रहे हैं और इसके साथ में तुलना किसकी करेंगे फिर जीवात्मा की जीवात्मा को समझाने के लिए ईश्वर का दृष्टांत उपमाएं दो प्रकार से अधिक आती हैं अन्य भी प्रकार हैं उनके लेकिन दो प्रकार की उपमाएं अधिक होती हैं हम जब उपमा देते हैं तो किसी उत्तम से जब उपमा देते हैं, हैं? जिसकी उपमा दे रहे हैं जिसके विषय में हम बताना चाह रहे हैं और उसकी उपमा देने के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जिस वस्तु का जिस पदार्थ का और वह उससे उत्तम है तो उत्तम से उपमा दी जाती है तो इसे कहते हैं उत्तम उपमा या अधिक उपमा हम्म अधिक की उपमा दी जाती है और जब उससे निम्न कोटि की वस्तु से उपमा देते हैं उसे कहते हैं ही तो ही अधिक उपमा तो हीनोपमा अधिकोपमा या उत्तम उपमा अब यहां जीवात्मा को समझाने के लिए उपमा किससे दे रहे हैं ईश्वर से तो ये कौन सी उपमा कहलाएगी उत्तम उपमा उत्तम से उपमा दे रहे हैं और परमात्मा को समझाने के लिए जब कोई उपमा दी जाएगी तो कैसी होगी अगर अधिक अधिक उपमा दें तो नहीं कैसी उपमा होगी फिर वो कौन सा लाएंगे हम जो है दृष्टांत में समझाने के लिए पदार्थ वस्तु कौन सी लाएंगे जीवात्मा उससे उत्तम है तो ये कहो ना कि जब ईश्वर को समझाने के लिए हम किसी की उपमा देंगे वो हमेशा हीनोपमा ही, ही होगी उत्तम उपमा वहां हो ही नहीं सकती संभव ही नहीं है कैसे हो जाएगी तो इसलिए वेद मंत्रों में जहां जहां भी परमात्मा को समझाया गया है दृष्टांत देकर के वहां सर्वत्र महर्षि दयानंद ने हीनोपमा ये शब्द ही लिखा है यानी हीनोपमा अलंकार अलंकार होते हैं ये उपमा अलंकार सुना है नहीं ये अलंकार कहलाते हैं तो यहां भी कैसी है ये ये है अधिकोपमा ये उत्तम उपमा है हुँ? तो यथा एवं ईश्वर कैसा है ईश्वर है ईश्वर पुरुष कैसा है शुद्ध एकदम शुद्ध है तो जीवात्मा भी ऐसा ही है है नहीं है पीछे आया था दूसरे ही सूत्र में चितिशक्ति अप्रति संक्रमा दर्शित विषया शुद्धाच अनंताच शुद्ध शब्द आ गया नहीं ये शुद्ध ही है जीवात्मा ईश्वर के ही समान और प्रसन्न प्रसन्न का अर्थ यहां पर निर्मल यहां आनंद स्वरूप नहीं प्रसन्न का अर्थ क्या है निर्मल, निर्मल।, निर्मल। अर्थात जैसे ईश्वर निर्मल है जैसे ईश्वर में कोई कभी विकृति नहीं आती ऐसे ही जीवात्मा भी इसमें भी कोई विकृति नहीं आती है स्वयं के स्वरूप में यह प्रसन्न ही है और केवला, परमात्मा केवल है किसी से जुड़ा नहीं है सब में व्यापक होने पर भी नहीं जुड़ा है अब यहां भी देखो परमात्मा को समझाने के लिए उपमा दी जाती है अपनिषद में कि परमात्मा ये किस प्रकार से केवल है क्यों नहीं जुड़ा है किसी से तो वहां मैंने एक बार मंत्र बोला था अपनिषद का और वहां दृष्टांत दिया था सूर्य का है? सूर्यो यथा सर्वलोक से चक्षु सूर्य जैसे सारे लोक का चक्षु है सबको दिखाने में सहायता करता है तो सूर्य यथा सर्वलोक से चक्षुर न लिप्यते चाक्षुशीर बाह्य दोषे लेकिन किसी के नेत्र में कोई विकृति आ रही हो तो सूर्य का प्रकाश उस विकृति से युक्त नहीं होता जबकि आंख में प्रकाश पड़ रहा है ने? कीचड़ पर भी प्रकाश पड़ रहा है लेकिन कीचड़ गंदा प्रकाश गंदा नहीं, नहीं होता नहीं। नहीं। नहीं। तो सूर्य यथा सर्वलोकस से चक्षु न लिप्यते चाकुशील बाह्य दोष ही फिर आगे कहा एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा ऐसा ही जो सर्वभूतों के अंदर विद्यमान आत्मा है परमात्मा ना लिप्यते लोक दुखे न बाह्य वो बाहर लोक में जो दुख दिखाई दे रहे हैं सबके अलग अलग सब दुखी हो रहे हैं उस दुख से वह दुखित नहीं होता वो नहीं होता दुखित तो यहां कैसी उपमा है ये हीन उपमा क्योंकि सूर्य हीन ही नहीं है परमात्मा से उत्तम कैसे हो जाएगा तो केवल है वो अकेला है सब में रहते हुए भी सबसे परे है ऐसे ही जीवात्मा भी है ने? जीवात्मा ठीक है शरीर में रह रहा है प्रकृति से जुड़ा हुआ है लेकिन फिर भी ये केवल ही है हम अपने स्वरूप को भूल जाने के कारण से हमने ऐसा मान लिया है कि हम संसार से जुड़े हुए हैं लेकिन जुड़े हुए मानने पर भी हम केवल ही हैं और उस केवल अवस्था को जो समझ लेता है उसी को केवल कह देते हैं तो केवल अनुपसर्ग हा। कोई भी उपसर्ग उपसर्ग का मतलब होता है उपाधि उपसर्ग समीप में जिसको जोड़ दिया गया है जैसे नाम के आगे लगा देते ना उपाधियां अपनी अपनी सब तो उपाधि क्या है ये उपसर्ग उप समीप में सरकार का जोड़ देना उसे लगा देना तो किसी भी उपाधि से रहित है अनुपर्ग ऐसे ही जीवात्मा भी अर्थात कोई उसके संगउपाधि नहीं लगने वाली है कोई अन्य वस्तु उससे नहीं जुड़ने वाली जो जिसके जैसे गुण हैं वैसे ही रहेंगे परमात्मा के जो गुण हैं सदा रहेंगे जीवात्मा के जो गुण धर्म हैं सदा रहेंगे कोई अन्य गुण आकर के नहीं जुड़ता इससे ईश्वर में भी कोई अन्य गुण आकर के नहीं जुड़ता तो दोनों अनुपसर्ग हैं तो यथा एवं ईश्वर पुरुष है शुद्ध है प्रसन्न तथा अयमअपी ऐसे ही यह भी ये आयम कौन है जीवात्मा, जीवात्मा। आयम अभी बुद्धि प्रति प्रतिसंवेदी ये इसकी एक विशेषता और बताई पीछे की सारी विशेषताएं तो आ ही जाएंगी जिनके द्वारा हम उपमा दे रहे हैं ईश्वर के गुणों को बता करके वो तो जीवात्मा में घटेंगे ही लेकिन साथ में कुछ अन्य उससे अतिरिक्त और क्या है इसके साथ में कि बुद्धे प्रतिसंवेदी यह है बुद्धि का प्रतिसंवेदी संवेदी और प्रतिसंवेदी पहले संवेदना बुद्धि में आएगी और बुद्धि से फिर जीवात्मा ग्रहण करता है तो जीवात्मा क्योंकि बाद में ग्रहण करता है बुद्धि में पहले आती है तो बाद में जो ग्रहण करता है वहां प्रति शब्द को और लगा देते हैं ठीक है ना जैसे कहीं पर कोई ध्वनि हुई और ध्वनि टकराई किसी अन्य वस्तु से दीवार से पत्थर से और वहां से फिर एक ध्वनि लौट करके आती है आती है कि नहीं? नहीं तो उसे क्या कहते हैं प्रतिध्वनि प्रति लगा दिया प्रति पैसे तो ही यहां पर क्योंकि बाद में आती है वो तो पहले संवेदना बुद्धि में उसके बाद जीवात्मा के लिए तो जीवात्मा कैसा हुआ प्रतिसंवेदी प्रतिसंवेदना को ग्रहण करने वाला ये लौट करके जब बुद्धि से आएगी उसको ग्रहण करता है सीधे संवेदना जीवात्मा में नहीं पहुंचेगी बुद्धि में आकर के टकरा करके वहां से फिर जीवात्मा तक पहुंचती है तो ऐसा जो ये बुद्धि है प्रतिसंवेदी बुद्धि को चित्त को सदा देखने वाला यह पुरुष जो पुरुष है अर्थात जीवात्मा इत केवम उसको ये अधिक जो पीछे आया था सूत्र में कौन सा शब्द है किसका अर्थ बनेगा यह अधिक च्छती? सूत्र में ढूंढो शब्द कौन से शब्द अधिक का अर्थ है ही अधिक अच्छति अधिगम का अधिगम हरा नहीं वही धातु तो है जो अधिगम है वही क्षति में है तो अधिक उसको ये प्राप्त कर लेता है उसका साक्षात करता है उसकी प्राप्ति इसको हो जाती है अर्थात स्वयं की प्राप्ति अब यहां पर एवं का अर्थ यदि हम यहाँ इस प्रकार से ईश्वर का साक्षात्ता है ये अर्थ लें घटेगा यहां पर हम्म क्योंकि बहुत से लोग ऐसा अर्थ भी करने लगते हैं कि यहां तो ईश्वर के साक्षात्कार की बात हो रही है क्योंकि पीछे कहा है ये यथा एवं ईश्वर पुरुष है शुद्ध है प्रसन्न है केवल है लेकिन ये दृष्टांत के रूप में है ये दृष्टान से किसी और को बताते हैं दृष्टांत देते हैं ऐसा जो सामने वाला भी जिसको समझे बताने वाला भी समझे है लौकिक और परीक्षक दोनों का जहां बुद्धि साम्य हो वो दृष्टांत होता है और दृष्टान्त पहले से प्रत्यक्ष होता है दृष्टांत के जो धर्म बताए जा रहे हैं उन धर्मों को पहले हमने स्वीकार कर लिया है और जिसके विषय में बता रहे हैं उसको जानना है तो इसलिए यहां पर जीवात्मा ही अर्थ होगा तो यह पुरुष इतम अधिकति उसको ये प्राप्त कर लेता है तो इस तरह से जो ईश्वर प्रणधान की बात चल रही थी पीछे से आ रही थी अब तक और यहां आकर के अब धीरे धीरे उसकी समाप्ति हो रही है और उसका फल भी यहां बताया कि एक तो चेतन का अधिगम अर्थात आत्मा का साक्षात्कार और दूसरा अंतरायों का अभाव अब अंतरायों का अभाव अंतराय कौन कौन से हैं और उनका अभाव कैसे संभव है ने? अर्थात आत्म साक्षात्कार होने से अथवा ईश्वर प्रणिधान करने से जो नौ प्रकार के अंतराय आगे बताए जाएंगे और नौ के बाद फिर पांच और भी आएंगे आएंगे नहीं नहीं नहीं उन्हीं अंतरायों के बाद आएंगे दुख दौर मनस्य अंग मेजयत्व जयत्व श्वास और प्रश्वास ये पांच और जोड़े जाएंगे उसमें तो कुल मिलाकर के बन जाते हैं ये चौदह है। लेकिन उन पांच को उन नौ के साथ माना गया है कि नौ के होने पर वो पांच होते हैं वैसे नहीं होते तो मुख्य तो नौ ही हैं तो नौ का अंतराय कैसे होगा है ये ईश्वर प्रधान से कैसे दूर हो पाएंगे ये उसकी कैसे प्रक्रिया रहेगी इस पर चर्चा आप कल को करेंगे आज का पाठ यही समाप्त करते हैं प्रणव ध्वनि हो